तुम लोग युद्ध की साज सज्जा से विभूषित हो कवच धारण कर लो और हथियार लेकर तैयार हो जाओ तथा हाथ में शस्त्र धारण कर अट्टालिकाओं पर चढ़ जाओ दानवों तुम लोग इन तीनों पुरों पर यथा स्थान सजग होकर बैठ जाओ क्योंकि देवगण इन तीनों पुरों पर आक्रमण करेंगे शूर वीरों यदि देवता आकाश मार्ग से धा� तुरंत उन्हें प्रयत्न पूर्वक रोक दो और बानों के प्रहार से विदीर्ण कर दो इस प्रकार दानवराज मय दनुपुत्रों से सुरगण रूपी हाथियों को रोकने के लिए बातें बताकर सहसा उस त्रिपुर पुर में प्रविष्ट हुआ जहां की स्त्रियों का मन भय के कारण उद्द्वग्न हो उठा था तदनंतर वह चांदी के समान निर्मल भाव से भावित होकर सुंदर वाणी द्वारा दिगंबर भगवान शंकर की पूजा कर उन कामदेव के शत्रु तथा अंधक और दक्ष यज्ञ के विनाशक देव देवेश्वर की शरण में गया यद्यपि शंकर जी के तृतीय नेत्र में उद्द्यप्त अग्नि का वास है तथापि उन चंद्रशेखर के ध्यान में यह बात ना आई कि यह महेदानों शरणागत होकर अभय पद प्राप्त करना चाहता है अतः उन्होंने उसे अभिस्ट वरदान दे दिया जिससे वह दानों मिर्वहे हो गया और आग से भी सुरक्षित रहकर जीवित बच गया इस प्रकार महापुराण के त्रिपुरदाह प्रसंग में नारदागमन नामक १४८ अध्याय संपूर्ण हुआ १५५ अध्याय शंकर जी की आज्ञा से इंद्र का त्रिपुर पर आक्रमण, दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम, विद्युत माली का वध, देवताओं की विजय और दानों का युद्ध विमुख होकर त्रिपुर में प्रवेश। सूत जी कहते हैं ऋषियों तदनंतर नारद जी त्रिपुर से लौटकर पुनः युद्धस्थल में देवताओं की सेना में समलेत हो गए। वे स्वयं दे� जहां वली का यज्ञ संपन्न हुआ था तथा जहां बलि बाधे गए थे तीनों लोकों में देवताओं की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है उसी इला वृत्त में देवताओं के जात कर्म आदि संस्कार तथा यज्ञ और कन्यादान आदि कर्म संपन्न हुए हैं यहां भगवान शंकर अपने पार्षद गणों को साथ लेकर नित्य विहार यहाँ लोकपालगण मेरुगिर की तरह सदा निवास करते हैं। इसी स्थान पर जिनके नेत्र मधु के समान पीले रंग के हैं तथा जो द्वितीया के चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करते हैं, उन्हीं भगवान महेश्वर ने देवराज इंद्र और अपने गणेश्वरों से इस प्रकार कहा, इंद्र तुम्हारे शत्रुओं का यह त्रिपुर दिखाई पड� और धजों से सुशोभित है, यह सुदृढ़ है तथा इसके विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि यह अग्नि की तरह अत्यंत तापदायक है। इसके निवासी दानों कीरीट कुंडल धारण किए, उन्हीं पर्वत के समान दिख रहे हैं। इन दानों की अंग कांति बादल की सी है और इनके मुख टेढ़े मेढ़े हैं। ये सभी परकोटों, भाटकों � क्षान्त में स्थित हैं वह देखो वे सभी दैत्य विजय की अभिलाषा से हथियारों से सुसज्जित हो नगर से बाहर निकल रहे हैं इसलिए तुम सहायकों सहित अपना श्रेष्ठ अस्त्र वज्र लेकर सैकड़ों देवताओं तथा मेरे भृत्यों के साथ आगे बढ़कर इन महाशूरों का संहार करो मैं इस श्रेष्ठ पर निश्चल पर्वत की तरह स्थित रहकर तुम लोगों की विजय के लिए त्रिपुर के सम्मुख उसके छिद्र की खोज में खड़ा हूं वासव जब पुष्य नक्षत्र के योग के साथ ये तीनों पुर एक स्थान पर स्थित होंगे तब मैं एक ही बाण से इन्हें दग्ध कर डालूंगा भगवान रुद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवराज इंद्र उस विशाल सेना के साथ उस त्रिपुर को जीतने के लिए आगे बढ़े चलते समय देवताओं और पार्षद गणों के रथों से भीषण शब्द हो रहा था और वे सभी मेघ की गर्जना के समान सिंहनाद कर रहे थे उस शब्द को सुनकर दानव गण युद्ध की लालसा से अस्त्र लेकर त्रिपुर से बाहर निकले और आकाश में छलांग मारते हुए गणेश्वरों पर टूट पड़े। इनमें कुछ अन्य उद्दंडमानों जो काले मेघ के समान शोभा पा रहे थे, मेघ की तरह गर्जना कर रहे थे और सिंहनाद करते हुए बाजा बजा रहे थे। उस समय दैत्यों के सिंहनाद से देवताओं का सिंहनाद और सभी प्रकार के तुरही आदि बाजों का महान शब्द उसी प्रकार अभिभूत हो गया जैसे बादलों के बीच चंद्रमा छिप जाते हैं जैसे चंद्रमा के उदय होने पर पूर्णिमा तिथि को समुद्र वृद्धिगत हो जाता है वैसे ही उन भयंकर रूप वाले महान असुरों से त्र उस पुर में कुछ दानों परकोटों पर तथा कुछ फाटकों और अट्टालिकाओं पर चढ़कर चलो निकलो ऐसा कहकर ललकार रहे थे। कुछ शूरवीर दानों सुंदर एवं सृष्ट वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके गले में स्वर्ण की जंजीर शोभा पा रही थी और वे जल से भरे हुए बादल की भांति सिंहनाद कर रहे थे। कुछ वस्त्र फेरहाते हुए इधर-उधर दौड़ रहे थे और घर पर आकर परस्पर एक दूसरे से पूछ रहे थे यह क्या हो रहा है दूसरा उत्तर देता था क्या हो रहा है यह तो मैं नहीं जानता क्योंकि उसकी जानकारी मुझसे छिपी हुई है कुछ समय के बाद तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा अभी तो बहुत समय शेष है देखो ना वहां पृथ्वी के सारभूत रथ पर बैठा हुआ वह जो सिंह खड़ा है वह त्रिपुर को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे बढ़ी हुई व्याधि शरीर को कष्ट देती है वह जो हो सो रहे ऐसे हलचल के उपस्थित होने पर चिंता करना व्यर्थ है अब फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उसी समय त्रिपुर निवासी दानों परस्पर एक दूसरे को पकड़कर उसी तरह पूछते थे और परस्पर उत्तर प्रतिउत्तर देते थे। इधर तारकाक्षपुर के निवासी दैत्य क्रोध से भरे हुए तारकाक्ष को आगे करके तुरंत नगर से उसी प्रकार बाहर निकले मानो बिल से विषध बाहर निकलकर उन दैत्यों ने देव सेना पर धावा बोल दिया, परंतु प्रमथ गणों के युद्धपतियों ने उन्हें ऐसा रोक दिया, जैसे सिंह समूह गजराजों के दल को स्तंभित कर देते हैं। उन गर्वीले दानों का रूप तो यों ही क्रोध के कारण अग्नि की तरह उद्भित हो उठा था। इधर रोक दिए जाने पर वे धूम की तरह जल उठे। फिर तो सब ओर भयंकर सिंहनाद होने लगा। दानों गण बड़े-बड़े धंसों बड़े पर प्रत्यंचा चढ़ाकर प्राण हरण करने वाले बाणों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। प्रमथ गणों में किन्हीं के मुख बिलाव और किन्हीं के मृग के समान भयंकर थे, तथा किन्हीं के मुख टेढ़े-मेढ़े थे। उन्हें देख-देख कर ठाका मा� परिग किसी आकार वाली भुजाओं द्वारा खीचे जाते हुए धनुष से छूटे हुए बाण योद्धाओं के कोचों में उसी प्रकार घुस जाते थे जैसे पक्षी तालाबों में प्रवेश करते हैं उस समय दानवगण पार्षद युद्धपतियों को ललकार कर कह रहे थे अरे अब तुम लोग मरे ही हो हमारे हाथों से छूटकर कहां जाओगे ब्लौट आओ हम लोग तुम्हें मार डालेंगे ऐसे कठोड़ बातें कहकर वे अपने तीखे बाणों से उन्हें इस प्रकार दिलीर कर रहे थे जैसे सूरी की किरण बादलों को भेद कर पार कर जाती हैं। उधर से सिंह के समान पराक्रमी एवं सिंह सदृश नेत्रों वाले प्रमथ गण भी शिलाओं शिलाखंडों और वृक्षों के प्रहार से दैत्यों और दानवों को चून सा कर दे रहे थे उस समय बादलों से आक्षादित एवं हंसों से व्याप्त आकाश की तरह वह सारा पुर दानवों से व्याप्त होकर अत्यंत सुशोभित हो रहा था जैसे इंद्र धनुष से चिन्हित मध्य भाग वाले बादल जल की वृष्टि कर दुर्दिन मेघाच्छन्न दिवस उत्पन्न कर लेते हैं उसी प्रकार दैत्य तीन अपने धनुषों की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा कर अंधकार उत्पन्न कर रहे थे दानवों के बाणों से बारंबार घायल होने के कारण गणेशवरों के शरीरों से रक्त की धार बह रही थी जो ऐसी प्रतीत होती थी मानो पर्वतों से स्वर्ण धातु निकल रही हो उधर गणेशरू द्वारा चलाए गए वृक्ष शिला वज्र शूल पटा और कुठार के प्रहार से दैत्यगण ऐसे चूर-चूर कर दिए जा रहे थे जैसे कुल्हाड़ी या छेनी के प्रहार से कांच छिन्न-भिन्न हो जाता है